श्री श्री राम कृष्ण श्रीरामकृष्णकथा ष परेद दक्षिणेशरे वेदात ईशानदिभक्त सह अद शनिवारक्टोबर मसल मासस्य एकदशो दिवस चतरशीतराष्टादतम ख्रीष्टवर्ष से आश्वन आश्विनस्य षड्वश अह कृष्णा सप्तमी श्री प्रभु दक्षिणेशरे कालीम लघु परी शयान अस्त वेला प्रायो दिवन मिता जो भूतलोपरी मटर्मोदय तथा प्रिय मुखोपाध्याय उपेष्टौ स्थान मटर्मोद विद्यालय एक वादने निर्गम्य दक्षिण कालीम दिवादन सपस्थि श्री भवनम अगच्छम यान कियत श्रीरामकृष्ण यदुम्लिगभवनमग्छ साक्षा अपृछत यन शुक य उत्तर मा मृति पुनः सुक्कुल ठाकुर रससीनचाक पृछति सौ वतुरानकाधप्य समेशा हाँ तदा धाव अस्मत्समीपम आयाति पृछति शुक मध्यस्थ आयात सदुम अवदम अवदत् बड़बाजारे चतुष्का मिता भूमि विक्रयाथम अस्त ग्रहीष्य कि यदु अवदत्ल्य मूल्य कित ह्रा न कि अहम अवदम ग्रृीष्यसी कवल कैतम पुर पुषे न वाला मद विमुखें परावर्त हसती विषायण जब स्वभा पंच जताति क्यों लोकेशु अति भविष्य अधरगृह आगत अतः अहम पुनः अवदम अधर गृह गतवा तेनाध अत्यं सतुष्टो जाता तदा वदी कि कि संतुष्टो जो गृह मल्लि आगच्छत अति चतर तथा षठ चक्षु दृष्टि अवागछम नेत्राभि मुखं दृष्टि अवदम चातुर्य न श्रेयसे वास अतिधुर्त चु परुष भृण्य गति अपश्यं अपश्री यद माता विस्मता सती अवादीत तात या कथम अयम अकिंचनह अकंचनि आकृतिम आलोक्य अगछम नारायण आगत सोपूतले उप श्रीरामकृष्ण प्रियनाथ प्रति अयि भो युष्क प्रियनाथ महाशय कशेषगुण परम बास्वभा नाराए भार्माते अहिहता तेना श्रीरामकृष्ण तत्क अहम अभिधेत किन्तु कि सी अभी प्रियनाथं प्रति जा कि अयम अ मना अस्ति श्री प्रभु प्रसंगान समुत्थतवा हेमोक्त जानसि बाबूराम अवदत ईश्वर एक सत्य अन्थ्या साषं न भो अवदन मेह नीतवा कीर्तन श्राविष्य उतवा त्रुत सत अवदत अहम मृदंगकताल गृणा चेत लोकाह लोका किम वक्षन्ति, विभेति स्म यदि लोका वेयुर उन्मत्त संवृत्त इति, घोष स्त्री जनस्य हरिपदे गोपालौमराग्यम तथा स्त्रीजन हरिपदो घोषपल कियाचि रमणिया कवलिता अस्त न मुंचती व्रोड़े कृप्त भोजयती श्रुत वदती गोपाल अहम बहुधा सवधान वहसी वात्सल्यवासल्य पुनः तुक्षता बुद्धि जाये से किंजा महिला तो महा भाव्यदी भगवन्लाभ सैद मंदय तत्सला बला चन सौ यानायानम अथवा तधस्त किंचितिप्राशन अत्याहितम एताह अत्यात सत्तापहारिण्य बहुत सवधातावल क्रियते छेद भक्ति अविचलता वर्तते सर्वे एकदा स्वयं पाक चक्रु ते भोजनाथम उपबिष्टा एक अंतरे कस्न बाबूल चैतन्यसंद गीतिपर साधक विशेष पंक्त उप्य वदति भोक्षे अहम अवदम पर्याप्त न भविष्य अस्त यदि अवशिष तदर्थ तत्रत्वा कुपित्वा उत्थ द्विजया दिवसे ये कोप साक्षा मुखे भोज्य दधदा तद्रम शुद्ध सत् भक्ता हस्तौ भोजन ग्रही शक्यम काम अत्यसधान भाव्यं गोपाल सकलवाता नृणु नारिया तिभुव भक्षि बहु बहव्यो भाईन्यो युवका सुदर्शना प्रेक्ष्य नूतन मयाज कह अतो गोपाल वैराग्या ये, ये च आशवाद भगवत्कृते व्याकुला सतो भ्रमें संसार न विशंट तका पृथक्षेणी ते ते यदि भाव भंगो यदि महिला पंचाश्धस्तस्थ्यौताभंगो भा निर्दोष महिला न नवशिष्य भग्न भावा भाव नीचकोटिका ये यथारौमराग्यातकोटिका अति शुद्ध अतिशुद्धभा गात्रे रेखापा अवती जितेन्द्रियता प्रकृति भाव साधन जितेन्द्रियता कथम अर्जते स्वस्त्री आरोपणीय अहम बहु दिना सखी भाव आसम महसनाभारण अकव अधारे उत्तरी गात्रो निराजनम अकव अन था भार् अष्टमा समीपम आनीय कथम स्था आसख्य अहम आत्माषं वक्त नीकदा एक एकदा भावस्य आसम भार्या अपृछत अहम तवका का अहम अवदम आनंदमयी एकम मतम अस्ति सचूचुकुचा सेवनी अर्जुन कृष्णौ निवृत्त स्तनौ आस्ताम शिव तात्पर्य जानस किं शिवलिंग पूजन नम मतृने पितृलिंग पूजनम भक्त एतत एक पूजयती प्रभो तथा विधे येन पुनः भाव नूयान भाव न भूया शोणित शुक्रमध्यक अध्वना योन्या यहामन कर्तव्य सै